शाब्द शब्दात्ती अनुभव सिद्धा जाती हम पदकृत्य में जा रहे हैं जो बताया था कल वाक्यार्थ बोध कैसा होता है ये समझना है पदकृत्य पृष्ठ सौ तिरानबे में नाइन्टी पेज नंबर जहाँ कल शब्द खंड समाप्त हुआ था उसी का पदकृत्य वाक्यार्थेती ऐसे मोटे अक्षर से है उसके बाद शाब्दत्व तो एक जाति है शाब्दोध में जैसा प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रत्यक्ष जाति अनुमिति ज्ञान में अनुमित्व आवचन हम बोलते हैं अनुमित्व जाति आवच्छन उपमित्व जाति उसी प्रकार से शाब्दत्व भी एक जाती लेकिन कैसी वह जाति का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं कहते श्रावण ज्ञान भी होता है श्रवण इंद्र से जो, जो, जो होता है प्रत्यक्ष तो श्रावण प्रत्यक्ष में रहने वाला जो श्रावणत्व और शाब्दिक ज्ञान में शाब्दत्व में अंतर क्या तब कहते श्रावण ज्ञान का विषय शब्द है शाब्दिक ज्ञान का विषय केवल शब्द नहीं कल भी बताया का पदार्थ बोध है अर्थबोध है इसलिए कह करें शाब्द शब्द प्रत्येमी अनुभव सिद्धा जाति शब्दों से मैं इस अर्थ को या अमुक विषय का ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया शब्द का प्रत्यक्ष होना अलग चीज है शब्द से ज्ञान का प्रत्यक्ष होना अलग चीज से ज्ञान को प्राप्त करना अलग चीज है शब्द प्रत्यक्ष और शब्द जनि ज्ञान दो अलग चीज है स्रोत्र इंद्रिय केवल शब्द को प्रत्यक्ष कर सकता है लेकिन शब्द से ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता शब्द से जो ज्ञान होना है उसका कारण अनेक है मुख्य रूप में मन और अपने अंदर विद्यमान शब्दार्थ का का जो शक्तिग्रह संस्कार है वो है। जाने एक प्रकार से होता है, बता चुके आठ प्रकार से होता है इसे कहते शब्द शब्दार्थ प्रत्येमित अनुभव सिद्ध आ जाती है शब्द बोल क्रमो यथा चैत्रो ग्राम गचित्य था चैत्रो ग्रामम दक्षिण छोटा सा वाक्य ले रहे हैं उसका साधारण शर्त करने जा रहे हैं देखिए ग्राम कर्मक गुक वर्तमान कृतिमान क्षेत्र ग्राम कर्मक है वो वह वर्तमान वर्तमानकालीन कृतिमान है चैत्र क्रियावान क्रिया बोला तो वर्तमान कालीन क्रियावान है और क्रिया के अनुकूल प्रयत्न भी उसके अंदर हो रहा है आते हुए कृति मान मैने प्रयत्न वाला कृति मैने प्रयत्न इसे कहते हैं यह सीधा अर्थ कर दिया कैसे आया ये अर्थ या गमन की व्याख्या नहीं किया ग्राम कर्म का गमन उत्तर मैने उत्तरोयोगानुकूल पूर्वदेश विभागानुकूल क्रिया उसको कहते हैं गमन ग्राम कर्म का क गमनानुकूल वर्तमान कालीन कृत्यमान चरित्र इसने एकत्व वगैरह को छोड़ दिया मैंने आपको और भी ज्यादा बता दिया था इसमें भी जोड़ना चाहिए है नहीं, नहीं? एक क्षेत्र कर रहा है और एक ही क्रिया और एक गमनात्मक क्रिया अनेक क्रियाओं का क्रम या नहीं है यहाँ ग्रामों में जो द्वितीय विभक्ति थी द्वितीय कर्मत्वित्यर्थ तो ठीक धातु गमनम धातु तो क्या था गम धातु गमन अर्थ वाला और अनुकूल तो संसर्ग मर्यादा अनुकूलता जो हम बार बार कह रहे हैं है? अमुक चीज के अनुकूल अमुक चीज के अनुकूल उत्तर उत्तर देश के संयोग के अनुकूल पूर्व-पूर्व पूर्वेश विभाग के अनुकूल ये जो अनुकूलत्व जो हम कहा ला रहे हैं ये एक संबंध की मर्यादा है क्रिया का क्रियावान का बीच में एक मर्यादा होता है उस मर्यादा का उल्लंघन होता है तो क्या हो जाता है गड़बड़ होता है जैसे होता है ना आप चल रहे हैं लुढ़क है। क्यों जाते हैं फकर क्यों जाते हैं आप क्योंकि वो मर्यादा भंग हो गया आपकी क्रिया और क्रियावान के बीच में एक मर्यादा है एक संबंध विशेष है एक मानसी नियंत्रण है वो जब टूट जाता है तो क्या होता है आप सामने पत्थर दिखता नहीं क्यों मन कहीं और है थक्कर मार देते हो सामने गड्ढा है पता नहीं लड़क जाते हो उस मर्यादा का भंग हो गया क्रिया और क्रियावान के बीच में मन एक विलक्षण संबंध बनाए हुआ रखता है उस संबंध को हम क्या कहते हैं अनुकूल शब्द से प्रयोग न्याय दर्शन में उसको हमेशा अनुकूल शब्द प्रयोग किया उस मर्यादा को आपका गमनानुकूल क्रिया हो रही है ना उत्तर प्रदेश संयोगानुकूल क्रिया हो रही है देश विभागानुकूल क्रिया हो रही है ये जो अनुकूल अनुकूल बार बार हम कहते हैं वह केवल उस मर्यादा का सूचक है जो आपका मन शरीर आंख वगैरह का आपस में संबंध और संतुलन बनाए भी रखा हुआ है बैलेंस बनाता है उसका नाम अनुकूल तो संसर्ग मर्यादया भाषते आपसी इंद्रिय मन आदि का संबंध की एक मर्यादा है उसी के द्वारा अनुकूल भाषित होता है और में जो लट आया था वो वर्तमान आख्यात तो उस लट लकार से वर्तमान काल बोध हो रहा है और तिप प्रत्यय से आख्यात क्रिया सामान्य का बोध होता है जिसको मैंने कल किया क्रिया लिखा था क्रिया कहां से आई प्रत्य प्रत्यकत्त को बता रहा है उत्तम मध्यम पुरुष एक वचन को बता रहा है नहीं प्रथम पुरुष गच्छती है ना प्रथम पुरुष एक वचन को बता रहा है और क्रिया सामान्य का वाचक दिए क्रिया विशेष का वाचक गम धातु हमेशा जो तिंग प्रत्यय है वह तिंग प्रत्यय क्रिया सामान्य का वाचक होता है हम क्या बोलते हैं आख्या। आख्यात आख्यात क्रियावाचकम एक श्लोक मैंने लिखा था चार प्रकार के पद करके नाम, निपात और अबे चार प्रकार के होते सत्तायकियाम क्रियावाचक आख्यात उपसर्गो विशेषकृत निपात पाद उपसर्ग अबे नहीं उपसर्ग उपसर्गो विशेषकृत पा, पा, निपातो पाद ये बहुत श्लोक लिखा लघु हमेशा क्रिया का वाचक है आख्यात में एक आख्यांश ये मीमांसा दर्शन पड़ेंगे आप बहुत विस्तार इन चीजों को गचती भावयती यजेत एक एक धातु आत्या प्रत्यय आया एक वचन आया लोट लकार आया हर चीज की गहराई में जाओ वैसे न्याय में भी इस शब्द खंड को वास्तव में पढ़ोगे गहराई में तो हर चीज का अर्थव्य समझना पड़ जाता यहां में बहुत संक्षेप में बोल रहे हैं आपको कहते तो आख्यात हो गया ठीक तब संबंध पुनः संसार का आ उसका भी क्रिया का क्रियावान पुरुष के साथ में संसर मर्यादेशन अनुकूल शब्द से ही भाषित करना पड़ता उस क्रिया के अनुकूल कृति वाला प्रयत्न वाला चैत्र है इसी प्रकार एक और वाक्य ले रहे हैं रथो गच्छत यहाँ चेतन पदार्थ है नहीं ना रथो गच्छती है देखो रथ जा रहा वहां कौन चला रहा है नाम नहीं ले रहे हैं ना एक चेतन वस्तु का नाम लिए बिना जहां व्यवहार होता है तब शब्द बोल कैसे करोगे कृति तो है नहीं कृति कि किसका गुण है प्रयत्न आत्मा का गुण चेतन का धर्म है जड़ का नहीं रथ जड़ है उसके अंदर कृति हो नहीं सकती फिर अर्थ कैसे करोगे तब कहते देखो इत्यत्र गमनु व्यापार वन रता कृतिमान नहीं बोलूंगा क्या कहूंगा विस्तार नहीं कर रहे हैं संक्षेप में बोल दिया इसी गच्छति स्नान करके दो क्रिया हो रही है एक व्यक्ति के द्वारा एक क्रिया के पश्चात दूसरी क्रिया एक वर्तमान कालीन क्रिया है एक पूर्व कालीन क्रिया है भुक्तवायत खा करके सो सोरा सही था तो ये सब में कैसा होगा तब कहते वहां पर भी ऐसा करना पड़ेगा देख लो गमन प्राग भाव अवच्छि गच्चे से पहले क्या हुआ था स्नान स्नान कब हुआ है गमन के पूर्व काल में अर्थात गमन के पूर्व काल में क्या है गमन का प्रागभाव है गमन का प्रागभाव है अभी गमन क्रिया शुरू नहीं हुई है उस समय क्या कहा जाएगा गमन का प्राग भाव माना जाएगा जैसे गमन प्राग भाव कालीन स्नान करता गमन गाग भाव कालीन कालाव जो स्नान क्रिया का करता वर्तमान गमनामान भवती वही कर्त क्या हो गया वर्तमान में गमना क्रिया वाला है गमनानुकूल वर्तमान कृतिमान चैत्र स्नाता व्रजती चैत्र अन्यत्र ऐसे वाक्य बोला व्रजति ग्रजती चित्र ऐसा दिया प्रत्यक्ष क्या है कर्ता के पूर्वकालीन क्रिया को अर्थ को भी बता रहा दो बार तो बता रहा है कर्ता को भी बता रहा है और पूर्वकालीन क्रिया तो सूचक भी है क्या होता है समान कालिकोह नहीं समान कर्तृक पूर्वकालिक नहीं पूर्व काले है। समान कर्तृकर्तृक पूर्वकालिक एक सूत्र है आप सिंत में आएगा बाद समान दो समान है कर् जिसका ऐसे जो दो क्रियाओं का पूर्वकालीन जो क्रिया है उस क्रिया में स्ना व्रजती स्ना स्नान किया खाया भी पिया उसके पास चला गया स्ना व्रजति समान कर्त गयो हूर्व काले हा तो आता है अध्या अनुवृत्ति से समान कर्त गयो पूर्व काले सूत्र तो इस प्रकार से शाब्दोध का वाक्य के आधार पर यह थोड़ा सा मुना अन्य उन्होंने तीन वाक्यों को लेकर के जज्जड़ में होने वाली क्रिया को लेकर चेतन में वाली क्रिया हो करके चैत्र ग्रामम गति और दो का एक ही दो क्रियाओं को लेकर के स्नाता गचती तीन वाक्यों को यही दृष्टान दिया है इसी प्रकार आपको सभी को समझना पड़ेगा एवं अन्यत्री वाक्या इस प्रकार से शब्द खंड आपका पूरा हो जाता है शब्द पूरा हो गया, अब इस प्रकार से यथार्थ अनुभव का पूरा कथा हो गया क्योंकि अनुभव विविधा यथार्थ तो यथार्थ यथार्थ अनुभव चतुर्विदा प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्देद तत्कर्ण चतुर्विदा ऐसा कहा करके वहां बुद्धि का ही भेद चल रहा था उसमें भी पूरा नहीं हुआ उससे भी यथार्थ अनुभव का जो चर्च था पूरा और उसमें जो दूसरा ऐसा कौन है, है यथार्थ अनुभव उसका जो प्रभेद है उस पर विचार अथावशिष्ट गुण निरूपण आप आवश्यक जो गुणों का निरूपण करना है उसके लिए आरंभ कर रहे हैं अवशिष्ट में तो अथार्थ अनुभव को ले रहे हैं अथार्थ अनुभव से कति भेदा यथार्थ का कितने भेद हैं, ऐसे पूछने पर अयथार्थ अनुभव त्रिविधा जवाब देते हैं ऐसा अनुभव तीन प्रकार का कौन से कौन से है नाम नामानी उनके नाम क्या क्या है वे संशया विपर्य तर्क भेदा एक का नाम संशय दूसरे का नाम विपर्य तीसरे का नाम तर्क संशय से किम लक्षण उसे भी संशय का क्या लक्षण है एक स्विन धर्म विरुद्ध नाना धर्म ऐसे क्या होगा ही ज्ञान संशय एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्मों से विशिष्ट एक ज्ञान उत्पन्न करने का नाम संशय है जी सामने में कोई चीज है धुंधलापन के कारण से या अंकगत दोष या बार प्रकाश की न्यूनता आदि के कारण से क्या है समझ में नहीं आ रहा है आप अपना ऊपर कल्पना कर लेते हैं स्थान और वाह हुआ। ये या ये ये है या है है है आदमी आदमी खड़ा खड़ा कई बार गंगा पे देखोगे ना वहां, उस पार में जो, जो ऐसे घास है इकट्ठे लगते कोई आदमी खड़ा है। दूर से आदमी जैसे अलग अलग दस दस फुट दूरी पे लगता है जब यहाँ इस पार में जैसे खड़े रहते हैं लड़के वैसे वहां भी खड़े होंगे लोग और कभी कभी हवा से हिलते भी हैं अलग अलग जरूर आदमी है एह आदमी नहीं वो तो ठूंट सूखा घास है उसे सूखा पेड़ को कहते ठूंट उसके डाली बना वर, सब बना हुआ है सब सूखा पड़ा हुआ है देखने में आदमी हाथ उठा के खड़ा जैसा दिख रहा है भूताकार, बड़ा हो तो भूताकार है छोटा हो तो आदमी उसको ठूंठ स्थाणु वैसे भ्रम हो गया स्थानु है या पुरुष उसका नाम संशय स्थानुत्व है तो जड़ है पुरुषत्व है तो वो चेतन है जड़ और चेतन रूपी परस्पर विरुद्ध दो धर्म को एक सामने धर्मी में आपने देखा एक धर्मी नाना धर्म विरुद्ध नाना धर्म इतना ही नहीं विरुद्ध नाना कहने पर जरूरी जड़ चेतन जैसे यहां देखा वैसे ही हो स्थान नवा कह तो भी विरुद्ध ही हो गया हो और भावत्व क्या ये क्या है या नहीं इसलिए विरुद्ध कहने से तो हम लोग कहने के लिए स्थान वाले लेते हैं इसे नवीन बनेंगे दो दृष्टांत बनाओ दृष्टान बना नवा एक पुरुषोवा नवा दूसरा नवा नहीं है क्या पुरुष है या नहीं है हिंदी में बोलेंगे नहीं आँग? नहीं पुरुष है या नहीं है एक विकल्प हो है या नहीं है यह दूसरा विकल्प हुआ मैंने एक संशय में दो ग्रहण करना है अमुख है या नहीं ये मिलके क्या हो गया दो विरुद्ध उसको ग्रहण किया एक ज्ञान में एक वस्तु में एक वस्तु में भाव और अभाव परस्पर विरोधी वस्तु को ग्रहण करो या दो भाव विरुद्ध धर्मों को ग्रहण करो तभी तो क्या हो जाएगा उसको संशय कहा जब नजदीक जाओगे देखोगे अरे भाई ये तो फोंट निश्चय हो गया यहाँ वो पुरुष है निश्चय हो गया ना एक पक्ष ही निश्चय होगा ना अपने आप दूसरा बसगा क्या करना पड़ेगा आपको इसे संशय हमेशा दो पक्ष होता है जैसे वहां पर भी क्या होता है संदिग्ध साध्यवान पक्षा कहा था ना पर्वतो वन्यमान नवा ये होगा पर्वतो वन्यमान नवा ये संशय हुआ अतः संधित साध्य वाला है संशयुक्त साध्य वाला उसका नाम पक्ष होता है संशय यही है पर्वत वन्य वाला है या नहीं है फिर कहेंगे आप जिसलिए धूम दिखाई दे रहा है इसे निश्चित रूप में वहां वन्य वाला है ऐसी अनुमति करोगे निश्चय हो गया तब अभाव पक्ष अपने आप क्या जय हो गया यहां देखिए एकस्मिन धर्म एक कसन देव पुरोवर्ति पदार्थ एक धर्म पीठ के पीछे रहने वाले में संशय नहीं होता सामने दिखाई देने वाले में संशय होता है। एक पुरोवर्ति धर्म विरुद्ध नाना धर्म का तात्पर्य है वेदिकरण स्थित अन्य अन्य अधिकरणों में रहने वाले धर्मों को आपने देख लिया तादृश धर्मों से वैशिष्ट संबंध उन धर्मों से संबंधित संबद्ध एक ज्ञान हो गया उसका नाम संशय है इति। व पुरुषो वे न्याय बोधनी में कह रहे हैं एक धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपित भावाभाव प्रकार संशयः। एक धर्मावच्छिन्न नहीं होता है ना एक वस्तु विरुद्ध अनेक धर्मावच्छिन्न हो सकता एक वस्तु एक ही धर्मावच्छिन्न होगा उसके विरुद्ध धर्म से वो अवच्छिन्न नहीं हो सकता इसे कहते हैं एक एक धर्मावच्छिन्न विशेषता वाला एक वस्तु में आपने क्या देखा भाव और अभाव प्रकार का ज्ञान हो गया भाव प्रकार कर, अभाव प्रस्थानोत्तर तो भाव प्रकार का ज्ञान हो गया प्रकार दो विशेष एक प्रकार दो विशेष एक और प्रकार भी कैसे हैं दो परस्पर विरुद्ध दो प्रकार वाला ज्ञान का नाम समूह आलम्बन है रंग रजत में ज्ञान हुआ था ना वो भी दो प्रकार थी लेकिन वो दो प्रकार परस्पर विरुद्ध नहीं है के सामने दो वस्तु भी था दो वस्तु में दो प्रकार धर्म कोई गलत नहीं है एक वस्तु में दो प्रकार को तो निश्चित रूप में वृद्ध होगा वो वस क्योंकि जिसका एक वस्तु, जो वस्तु है उसमें एक ही धर्म अपना धर्म होता है दूसरा उसका अभाव ही होगा या अन्य वस्तु, वस्तु का धर्म होगा भावद्व कोटि का संशय अप्रसिद्ध आगे ना भावद्व कोटि एक भाव एक अभाव होगा एक भाव और दूसरी एक भाव दो भाव वाला संशय कभी नहीं होगा अप्रसिद्ध इसे स्थान पुरुषोवा कहना उचित नहीं दो दृष्टांत बनाना पड़ेगा इसे ते स्थान्त्व, स्थान्त्व, पुर्षत्व, पुर्षत्व भाव पुरुषत्व पुरुषत्व भा भाव कोटिका यह संशय करता इसलिए क्या है स्थान पुरुषवा दो दृष्टांत बनाओ स्थान क्या है स्थानुतर स्थानुत्व भाव पुरुषवा में पुरुषोत्तर पुरुषत्व ऐसे दो संशय ज्ञान का दृष्टांत हैं, एक दृष्टांत नहीं दो दृष्टांत। नवा, एक पुरुषवा दूसरा। दृष्टान में क्या है स्थानुतर स्थानुत्व भावत्व पुरुषवा में पुरुषत्व पुरुषोत्वत्व है इस प्रकार से संशय ज्ञान का विचार होने के बाद अब विपर्य ज्ञान कर विपर्य का मिथ्या ज्ञान विपर्य मिथ्या ज्ञान है पुस्तकना विपर मिथ्या ज्ञान जो पहले भी आपने दृष्टान्त पढ़ा है यथा तथा रजतम्ञन शुक्ति में जो इधम रजतम ज्ञान हो जाए जाएगी नहीं अनात्मा में आत्मज्ञान हो जाए और आत्मा अनात्म ज्ञान हो जाना यही मिथ्या यही हो रहा है दूर करने के लिए वेदांत लगा हुआ है आत्मा में अनात्म ज्ञान कर लिया है आपने और अनात्मा में आत्म ज्ञान कर लिया धर्म तो तो वाला है याभाव तो धर्म वाला है नहीं था। निश्य, निश्य। निश्य कर लिया शुक्ति को रजत मान लिया मजबूत है बहुत मजबूत है संशय वाला मजबूत नहीं है वो अभी लड़कड़ा रहा है यह है कि वो है यह है कि वो है नाच रहा और ये तो पक्का हो गया और अब प्रवृत्ति भी उसके अनुरूप हो जाता है आ, क्यों नहीं संशय के लिए भी श्रवण से भी काम चलता तो है मनन बहुत जरूरी है हाँ निध्या इसमें तो तर्क की जरूरत है मिथ्या ज्ञान को काटने के लिए देखिये दो चीज है वेदांत में बार बार आता है संशय और विपरीत भावना ये विपरीत भावना मिथ्या ज्ञान शिक्षक विपरीत ग्रहण कर उल्टा उल्टा ग्रहण कर विपरीत ज्ञान को काटना असंशय ज्ञान को काटना दोनों काम के लिए मुख्य रूप से तर्क ही काम करता है करते अनुभूति के बिना वास्तव में संशय पूरा दूर नहीं होता अनुभूति जरूरी है छिन्न सर्व संशया कहा कि नहीं कहा विध्यंत हृदय छिद्यंते सर्व संशया से कर्मानी तस्मिन दृष्टि परावर कब होगा ये संशयों का निवारण श्रवण से नहीं अनुभूति के बाद और अनुभूति निध्यासन के बिना नहीं होता और निध्यासन सम्यक मनन के बिना नहीं होता और मनन काल में ही इन दोनों को काटना पड़ता संशय और विपरीत व्यवतना श्रवण के लिए क्या श्रद्धा की जरूरत हाँ, लेकिन पूर्ण रूप होता है ना संशय और विपरीत ज्ञान से आपके वेदांत का श्रवण ज्ञान है वो मजबूत होता है परोक्ष ज्ञान परिपक्व हो जाता है अप्रोक्षानुभूति नहीं होती कि तर्क से कभी अप्रोक्षानुभूति नहीं होता तर्क केवल के आप इतना ही कर सकते हैं अनुभूति के लिए आवश्यकता जो परोक्ष ज्ञान में जो संशय था उसको दूर कर परोक्ष ज्ञान में जो विपरीत ज्ञान विचार आ रहा था उसको जब तक तो परोक्ष परिपक्व नहीं पता नहीं माया दोबारा आएगी कि नहीं आएगी यही संशय बना हुआ रह जाता है वेदांत परोक्ष ज्ञान में लड़कड़ा रहे हैं आप। यदि आपके मन में विचार आता है पता नहीं अनादिक काल में कभी माया ने मेरे को फंसा लिया था मैं इतना मेहनत करके मैं अपोक्ष अनुभूति कर लू बाद माया दोबारा नहीं आएगी क्या प्रमाण है जो संशय सबसे भयंकर संशय है समस्त वेदांतियों में माया के दोबारा नहीं अटैक करेगी आवर आवर जीवा। में जैसे फंसा हुआ आदमी एक से निकलता दूसरे दूसरे से है तो तीसरे में फंसते जाता है, मरण तक तो खेच के ले जाता है उसी प्रकार से एक माया जल से आप निकलते हो दूसरी माया जल में फंस जाते हो दूसरी से निकलते हो तीसरी में व्यवहार में जैसे फंसते जाते हैं प्रकार से अप्रोक्षा में दोबारा माया जला सकता इस संशयी ऐसा गुणमय यही तो संशय रह जाता है अनुभूति के बाद क्या दोबारा माया इसको आवरण नहीं करेगा कभी ज्ञान का आवरण किया था इस अज्ञान ने कभी किया यदि किया है तो वास्तव में आवरण हुआ ही नहीं पता अलग चीज असली वेदांत नगर लेकिन लोग यहां फंसते हैं धूमे न आवृती है वन्य जो दृष्टांत भी दिया गया है ज्ञान ना आवृने न आवृत ज्ञानम कह दिया है तो यथा अनाद काल में कभी अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हुआ था तो वर्तमान अनुभूति के बाद के दोबारा अज्ञान ज्ञान का आवृत नहीं करेगा कर सकता है यह संशय रहता है तो इसे समझाने के लिए हमने कहा है कि अज्ञान ने ज्ञान को आवरत कभी किया था लेन वास्तव में कभी किया ही नहीं है यह भ्रम है इस भ्रम जो वर्तमान में है इसे दूर करने के लिए अध्यारोप कर लिया मैंने कि ज्ञान को अज्ञान ने आवरण कर लिया है यह अध्यारोप है इस श्रुति के द्वारा अपवाद करना पड़ता है अध्यारोप अध्यय अपवादाभ्यम निष्प्रपंच प्रक्रिया इसलिए आवरण हुआ ही नहीं तो दोबारा होने का प्रश्न कहां से होते कभी हुआ ही नहीं था तो दोबारा कहां से होगा इन संशयों को शास्त्रों से सही ढंग से काट लेना पड़ेगा उसके लिए श्रुत्य अनुकूल तर्क इज्जे होती तर्कता माँ तर्काम पंचद्री इसलिए कहा तर्क में हम जाएंगे तर्क बहुत मददगार वस्तु है कैसे देखेंगे मिथ्या ज्ञान विपर्य था श्रुक्त रजतम इत की काम करें यथार्थ ज्ञान विपर्य नाम भ्रम दूसरा नाम उसका भ्रम तर्क से किम स्वरूप तर्क का क्या स्वरूप है व्याप्यारोपण व्यापकोप तर्क व्यापक आरोप के द्वारा व्यापक का आरोप करने का नाम ही तर्क यथा किसने बोला अरे धूम रहने दो धूम है पर्वत मैं मान ले रहा हूं लेकिन मैं वहां वनी नहीं मानता जबरदस्ती कोई कहे तब क्या चला धूम अस्तु वनिर्मास्तु किसने तब तर्क के द्वारा भी उसके कुतर्क को काटी जा सकती तो तो कहना पड़ेगा यदि वन निर्णा यदि वन निर्णय तभी धूमो भी न सूम वनि कार्य में वन मानना पड़ेगा धूम वनि का कार्य ही नहीं इन आग को शुल्का है होता है मानना पड़ेगा है ये कारण भाव का विघटन करना हो। का वाला तर्क का प्रयोग करेंगे तो व्यापक वन्य को स्वीकार करना पड़ेगा यदि अत्र वन्य न सत तरधूमो भी व्याप्ति का आरोप के द्वारा व्यापक का आरोप करने का नाम तर्क के व्याप्य से व्यापक से बाद निश्चय कारण तर्क में व्यापक और व्यापक का दोनों के बाद का निश्चय का ही ही कारण होता है अन्यथा बाद अभाव इष्टापति दोषन तर्क अनुपत है क्योंकि बाद निश्चय का अभाव भी इष्टापति यदि मान लोगे तो दोष के द्वारा तर्क ही कहीं संभव नहीं हो पाएगा तर्क का प्रयोग करना ही संभव बाध का भी निश्चय करना जरूरी है अभाव का भी निश्चय करना जरूरी है अभाव के बार, बार इसलिए ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा बोलना पड़ता है। इनके गुण होगा मन इनके हमके के पर्ते नहीं होगा हम लोग बोलते कि नहीं व्याकरण में भी आजादी के पर्यटक होता है मन हलादी के पर नहीं होता उल्टा भी बोल देते हम लोग वो मजबूती लाता है ना उसमें अर्थ मन में संशय आजादी के प्रति तो हो गया इन हालात हलादी क्या होगा ये नहीं जिज्ञासा बन जाएगी इसलिए तो पहले ही बोल दिया आजादी के प्रति हो नहीं होता उसने हमेशा विपरीत को भी हम लोग साथ साथ लेके करते हैं ताकि उससे निखण न्याय के द्वारा जैसे खंबा गाड़ते हैं ना गाड़ते तो क्या कर हैं हिलाते हैं उसको देखते हिल रहा है कौन हिल रहा है ये खंबा हिल रहा है तो पत्थर से ठोकते हैं ये खंबा हिल रहा है हिल रहा है, उस के चेक तब तो तो खंबा ठीक ठाक है ना तो आप हिलेंगे तो खंबा हिलेगा खंबा हिलेगा मतलब खंबा भी गड़बड़ है ठीक से नहीं गड़ा हुआ है उसका पत्थर डालो और ठोको अच्छी तरह से खूब हिला जब वो हिला नहीं हम ही हिल रहे हैं तब तो समझना आप खोटी ठीक से गड़ गया तरीका होता है लोक में उसी प्रकार पर बाध का निश्चय करने के लिए ही हमें तर्क का जरूरी है यदि ऐसा ना हो तो ऐसा भी नहीं हो सकता ये बोलना ही पड़ेगा जब ऐसे विपरीत के द्वारा दृढ़ निश्चय हो जाता है तब संशय का रास्ता खत्म हो जाए नहीं तो अंदर ही अंदर वो बना रहेगा हाँ दोनों को मारने के लिए है काटने के लिए ये होता है ना सब के मन में संशय था गौतम ऋषि जो शिष्य लोग थे ना भगवान ने जो है सीता का परण क्षेत्र में कराना क्यों चाहा गौतम पे? कारण है ऋषि जितने शिष्य थे उन्होंने सीता जी को देख कर निश्चय किया क्या राम को सुख मिलता होगा इतनी बढ़िया सुंदर स्त्री है इतनी बढ़िया पत्नी है इतनी सेवा करती है, है? सारा राज राजका सुख को छोड़कर इस बेह पीछे -पीछे को सुख दे उन्होंने क्या कि सारे पत्थरों को बढ़िया बड़िया पत्थर संगन पत्थर जयपुर वाली बुजार गोरे पत्थर होता ना गोरी गोरी बनेगी ना और उससे बढ़िया उसको पालिस वालिश किया चमका चमकू करके अब उन निर्णय ने इसको अमुक पूर्णिमा को हमें क्या करना है प्राण प्रष्ठा कर सो जीवित क्या करे टाइम सही है तो प्रेरणा दी चोरी करने को इधर से जो सीता को बोले तो अग्नि में प्रवेश कर जा वन देवी का तो वही देवी बन जा और चुरा दिया चुराने वाले क्या किया हाय राम हाय सीता हाये सीता पीटते पेड़ को आलिंगन कर रहे हैं ये कर रहे उन्होंने देखा है तो बेकार काम है सुंदर औरत रहेगी तो चुराने का रावण। सबने पत्थरों के ले जाकर फेंक दिया कोई औरतों को बनाया नहीं क्या पत्थरी रखना बेकार होता अभिपृत देना आ गए ना अभी पहले एक ही देख रहे थे भाव को अभाव का समझ में नहीं आया क्या होगा जब अभाव का ज्ञान होगा तब तो निश्चय राम रामे तो गड़बड़ खा अब राम ने सही रास्ता उनको बताया तो साहब ने दिया गौतम विश्वास गए माफी मांगा हम लोग गलती कर रहे थे अब भगवान ने जो राम ने हमको शिक्षा दे दिया सुंदर पत्नी का क्या नतीजा होता है तो इसीलिए जो है विपरीत जो चीज भी देखना जरूरी है एक पक्ष को देखने से काम नहीं चलता दूसरा पक्ष का भी ज्ञान होना जरूरी बाघ निश्चय के बिना केवल भाव निश्चय के चलोगे तो कभी भी ज्ञान दृढ़ नहीं हो सकता और बाघ निश्चय कैसे होगा कार्य कारण भाव का धूम और वनी का पीछे कार्यकार यदि कोई हट करता है या धुआं भले रहे किंतु वनी नहीं है तो उसको काट रहे क्या जाना पड़ेगा यदि अब वनी नहीं है तो धुआं भी नहीं है क्यों क्योंकि फिर तो ध्रुम वन्नी से जन्य ही नहीं है वन्नी से जन्य ही नहीं है कहना पड़ेगा उसको तब उसको घबराया घबरा तेरे कैसा हो सकता है भाई फिर धुआं किससे जनिए धुआ किससे है सब मानना पड़ेगा वन्नी से जनिए यदि वन्नी से जन्य, वन्नी से जन्य मान लिया फिर धुआं है तो वहां वन्नी भी मानना पड़ेगा इस तरह से वापस वन्नी को दृढ़ निश्चय हो जाता उसके लिए ही तर्क इन्हें तर्क बुना दो प्रकार का एक सुतर्क कुतर्क और एक वितर्क सुतर्क का तो श्रुत्य अनुकूल तर्क को कुतर्क हमेशा भी उल्टा तर्क को और वितर्क जो होता है जिज्ञासक के लिए जिज्ञासक के जिज्ञासक जब पूछा जाता है वहां वितर्क होता है विशेष तर्क को वितर्क करते हैं वितर्क और सुतर्क दोनों अच्छा है सुतर्क श्रुतक है सिद्धांत को दृढ़ करता है वितर्क जिज्ञास उत्पन्न करके तत्व का बोध को स्पष्ट करता है और कुतर्क विनाश का कारण होता है इसे तर्क को जानना बहुत जरूरी है लेकिन न्याय बोधनिकारिने कहते हैं अन्यथा बाद दोषी तर्क अनुपत है समस्या क्या होगी नहीं तो बाद का निश्चय का अभाव नहीं रहेगा फिर आप क्या कहोगे ठीक है नहीं होगा तो नहीं होगा क्या हो गया नहीं हमारे बोलते कई बार तो क्या हो गया अरे गलत रूप बन रहा है क्या हो गया बोलते हो स्थापति उसमें भी गड़बड़ रूप बनना भी स्थापति है क्या तो इसलिए तरकी जरूरी है तब तो में कहना पड़ेगा भाई व्याकरण पहले नहीं है भाषा पहले भाषा का नियंत्रण के लिए व्याकरण इखरे व्याकरण के सूत्रों को इसलिए बनाया गया है कि जो शब्द पहले से विद्यमान थे वो विकृत न हो जाए अतः हमें सूत्रों को वही उस ढंग से लगाना है जिससे जो पहले से विद्यमान शब्द को मुझे सिद्ध करना है उसको बिगाड़ना नहीं दूसरा नया रूप बना लो मैं ये नहीं चाहिए। इसे बदृश्य के अभाव में क्या निर्दिष्टापति बोले बोने दो क्या है कई वेदांति ऐसे बोलते न, होने दो क्या है अरे धर्म का नाश होएगा, होने दो क्या है ऐसा नहीं होता सन्यास का मतलब ब्रह्म ज्ञान का मतलब अप्रोक्षानुभूति का मतलब यह नहीं कि धर्म का भ्रास होने देना है कि स्वरूप स्थिति एक अलग चीज है प्रारदा शरीर का जो व्यवहार है वो एक अलग चीज और व्यव्यवहार हमेशा धर्मानुरूप ही होगा मुक्त पुरुष का धर्म के विरुद्ध नहीं हो सकता मुक्त हो रहा है अनेकों जन्म से साधना साधना किया है उन साधना का संस्कार क्या आधर्म होगा अनेक जन्मों की साधना का संस्कार आधर्म में तो मुक्ति कहां से होगी उसकी अनेक जन्मों से साधना करता आ रहा व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है उसके द्वारा कभी अधर्म क्रिया हो नहीं सकती है उसके प्रारब्ध में धर्म ही होगा धर्मानुरूप ही प्रारब्ध होगा सकल व्यवहार उसके शरीर से जो होता है वो धर्मानुरूप ही हो सकता है धर्म विरुद्ध हो नहीं सकता यदि धर्म विरुद्ध कुछ दिख रहा इसका मतलब व परोक्षानुभूति संपन्न नहीं है ये गलत बोलते हैं लोग स्तुति के लिए क्योंकि उसको परवाह नहीं है तो स्तुति मात्र अर्थवाद बोलते है उसको हम लोग यदि कहीं ऐसा श्रुति मिलता है तो अर्थवाद ऐसे मिलता भी नहीं है कहीं नहीं कहा जो कुछ भी करे बात शादी कर ले अभ्रोसानुभूति बात ऐसा कहा है स्वामी रा, भगवान राम की बात अलग है वो तो क्षत्रिय का अवतार लिए वो तो संन्यास नहीं लिए देखिए ज्ञान ग्रस्थ आश्रम में रह करके भी हो सकता है ज्ञान ब्रह्मचर्य आसम में भी हो सकता है उसके बाद प्रारब्ध अनुसार ग्रहस्थ भी हो सकता है ज्ञान गृहस्थी का बाधक नहीं है ज्ञान वानक का बाधक नहीं है ज्ञान कहीं का भी बाधक नहीं है किसी भी अवस्था में भी ज्ञान हो सकता है और ज्ञानोत्तर काल में उस शरीर का जो प्रारब्ध होगा उस प्रारब्ध अनुसार ग्रस्त आश्रम में जा सकता है संन्यास में जा सकता है कहीं भी नहीं जा सकता है जैसा वैसे रह सकता है कोई जरूरी नहीं वो सन्यासी रहेगा कोई जरूरी नहीं हाँ यह तो अनुता का श्लोक है धर्मम तेज अधर्मम तेज दोनों का त्याग बोला है वहां धर्म का तात्पर्य क्या है ये जो विशिष्ट आपका पुरुष हूं मैं मैं अमूक हूं करके जो विशिष्ट ग्रहण किए वो इसको क्या और ऐसा ग्रहण किससे हुआ अहंकार पद उसको भी त्यागना पड़ेगा ये न ये हम नहीं करते ना मैं इसको त्याग दिया मैं उसको त्याग दिया मैं उसको त्याग दिया मैं लंगोटी को भी त्याग दिया विरक्त हो गया नागा हो गया क्या हो गया पशु हो गया पशु भी तो नंगा रहता है तो मैं त्याग मैं होते मैं को कौन त्यागेगा सबको उसी त्याग रहे हो यानी उसे कौन त्याग है? इसलिए ये त्यू महाभारती अनु गीता का श्लोक सर्वधर्मान रजा महावी धर्म का मतलब यही है यानी कि हिंदू धर्म ईसाई धर्म मुस्लिम धर्म सब धर्म को त्याग दो यार तो नहीं है जिन धर्मों के कारण से आपका बंधन हुआ है उन धर्मों को त्याग इसलिए एक महापुरुष ने लिखा था बार है ना जहाँ जूता रखते है ना वहा लिखा की जुराबे रखनावे को जूता के अंदर रखना कहीं मन भाग के ना आ जाए बार पीछे पीछे तुम्हारे इसलिए जूते के अंदर मन को नहीं रखना पहले मन को जुरावे में रख दो फिर जुरावे को जूते के अंदर दबा देना तब सत्संग ना का मतलब है मन को दृढ़तापूर्वक बाहर त्याग किया मन के ऊपर जूता तो मतलब पूरा ही मार के आना जूते के अंदर रखने का मतलब क्या मन कहा रहता है सर में जूता में कभी नहीं आता वो अहंकार को पूरा त्याग क्या हो अपने अंदर जो ज्ञान है मैं ये चीज जानता हूं मैं वो चीज जानता हूं ये जो ज्ञान है ना वही हमको असली ज्ञान को ग्रहण करने में बाधा इसी को हम लोग कहते हैं पूर्वाग्रह एक दुराग्रह अलग चीज है पूर्वाग्रह अलग चीज है पूर्वाग्रह हम लोगों के अंदर रहता है इसलिए हमें गुरु लोग जितना भी बार बोलते रहेंगे हम अंदर अंदर दूसरी ही लेके चलते रहेंगे अंदर है ना पहले से बैठा हुआ है मैं ये ये सही समझ रहे आप करने से, गुरु है ना आप बोल तो सकते नहीं लग रही गुरु है बोल रहे, बोलने <laughs> बोलते रहते। मैं जानता मैं क्या करू तुम इस आदमी को हमारे यहाँ विद्यार्थी थे पढ़ाता था ना वो बहुत सालों से पढ़ा रहा था विद्यार्थी ऐसे लोग बोलते बोले साफ हमारा कान हमने सुना क्या बोले स्वामी जी को तो बोलने का स्वभाव वो तो बोलेंगे हमें जो करना है हम करेंगे कहा, ठीक है तो वो जो पूर्वाग्रह मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूँ महाराज जो, जो कह रहे हैं कह नहीं दो उनको तो वो व्यक्ति जो सुधरना ही नहीं छा रहा है पूर्वाग्रह के कारण से वो तो आगे कैसे बढ़ेगा उसके लिए ऐसे लोगों के लिए कहा गया मन को बाहर तो को क्या पूर्वाग्रह को क्या किया और मन में सब पूर्वाग्रह बैठा हुआ है अर्थात तो स्वच्छ मन से आना पूर्वाग्रह से ग्रस्त मन से नहीं आना चाहिए शुद्ध मन से आना तभी जो है एक नया संस्कार जो हम लोग देते हो अंदर बैठेगा ना तो बैठे तो नहीं तो कैसे बैठेगा पहले काली पोत तो पहले सफेद पेंट करना पड़ेगा उस पर लिखने के इन चीजों को समझाने के लिए सब तर्कों का इस्तेमाल होता है भाई इसको काटेंगे कैसे इसके लिए भाव इसलिए कार्यकार तर्कों का इस्तेमाल करना पड़ता है और जहां हमारे द्वारा कार्य कारण भाव सुदृढ़ निश्चय पूरा बोल नहीं पा रहे वहां पर इन विषय में क्या करना पड़ेगा तो उपनिषदों का सहारा लेना पड़ेगा अनुकूल तर्क होगा क्योंकि सभी विषयों में हम कार्यकारण भाव के अनुरूप तर्क दे नहीं सकते बहुत सारे हमारे अतीन्द्रीय पदार्थ बहुत सारे हमारे वाणी और मन का विषय ही नहीं है ऐसी चीजों पर हमें चर्चा करना पड़े तब हमें श्रुति भी प्रमाण के आधार पर चर्चा करनी चाहिए उसको कहते हैं श्रुति अनुकूल तर्क उसी तर्क से अनुभूति की ओर हम जा सकते हैं संशय हमारा नष्ट हो सकता है नष्ट अनुभूति के बिना होता नहीं अनुभूति के लिए आवश्यक परोक्ष जो ब्रह्म ज्ञान है परोक्ष ज्ञान का दृढ़ता लाने के लिए तर्क काफी हद तक संश विपरी ज्ञान को नष्ट कर देता है उसके लिए सब जब इसलिए कहते हैं हाँ स्थापति दोष है तर्क अनुत्पत्ति से आज नहीं कहोगे कोई होने दो होने दो होते रहने दो स्थापति रहेगा उसमें फिर तर्क ही उत्पन्न होगा आपके मन में तो आगे आप बढ़ ही नहीं सकेंगे उत्पत्त है आग, स्मृति कतिविधा स्मृति का लक्षण कर चुके हैं तद भिन्नम स्मृति एकातना अनुभव भिन्नम तदिन्नम स्मृति और कैसा है वो संस्कार मात्र मातृजन्य ज्ञान स्मृति लक्षण भी कर दिया था संस्कार मात्र मातृजन्य ज्ञानम स्मृति स्मृति अब कितने प्रकार की वहां नहीं कहा गया तो यहाँ बोल रहे स्मृति रिविधा यथार्था अयथार्था च स्मृति भी दो प्रकार की है एक यथार्थ स्मृति है और दूसरी अयथार्थ स्मृति है प्रमाजन्य यथार्थ प्रमाजन्य जो संस्कार उस संस्कार से जिन जो स्मृति उस स्मृति को यथार्थ स्मृति कहते हैं और अब प्रमाजन्य जो संस्कार उस संस्कार से जो स्मृति है वह यथार्थ स्मृति होती है दोनों प्रकार के का संस्कार हमारे अंदर सर दोनों प्रकार की स्मृति भी होती रहेगी नहीं यथार्थ ज्ञान का भी संस्कार है अयथार्थ ज्ञान का भी संस्कार है जिस संस्कार से जैसी स्मृति होगी वैसा उस स्मृति का भी नाम होगा यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति हाँ प्रमा यथार्थ ज्ञान का नाम ही प्रमा इसलिए उससे जन्य जो संस्कार होगी वो भी यथार्थ होगी और उससे संस्कार जन स्मृति भी यथार्थ ही होगीपर्यमाजन्य संस्कार लेना परमा सीधा स्मृति को पैदा नहीं करती है स्मृति किससे होता है संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति का है इसलिए प्रमाजन्य का तात्पर्य है प्रमाजन्य जो यथार्थ संस्कार है यथार्थ विषय संस्कार है कुछ यथार्थ विषय संस्कार के द्वारा यथार्थ विषय की स्मृति होती है उस स्मृति का नाम यथार्थ स्मृति उसी प्रकार से अप्रमा से जनि जो अप्रमा विषय का जो संस्कार है उससे अप्रमात्मिका जो स्मृति होगी उस कहते हैं अथार्थ स्मृति जब पीछे संस्कार को ग्रहण करना है इस पर कुछ भी न्यायबोध निकाल नहीं, नहीं कह कार, रहे हैं इसलिए आप सुखस्थ कि बुद्धि का विचार समाप्त हो गया रूपरेषगंग स्पर्श संख्या पृथक्व संयोग विभाग, परत्व अपरत बुद्धि क्या चला? ये शब्द भी हो गया शब्द के बाद बुद्धि तक हो रहा है सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार चतुर्विशुणा जो कहा गया था शेष गुणों का विचार सुख से किम लक्षण सुख का क्या लक्षण सर्वेशा अनुकूल वेदनीयम सुखम सभी के द्वारा स्वीकृत है कि यह अनुकूलमति वेद्यम या अनुकूल है ऐसा जो वेद्य है उसका नाम जान नहीं है अनुभव के ज्ञान का विषय है उसका नाम सुख है क्योंकि यह गुण को कौन नहीं चाहता है सभी चाहते हैं इसको सभी चाहते कि सुख को सभी के ज्ञान का सभी अपने अपने अंदर मानते हैं मेरे अनुकूल वस्तु कौन है संसार में सुख ही अनुकूल संसार में सुख के लिए सब है अन्य जितने भी हो सुख के लिए और जिससे सुख नहीं मिलने है वाला तत्काल उसको बाहर कर देते हो बेकार बाहर कर दो इससे जो हम डिस्टर्बेंस होता है सुख नहीं है तो दुर्गंध देने लगा कोई चीज भी हो स्वार्थ के लिए सब प्रिय होता है जो देखो इसे हमको सुख होने वाला नहीं वो जितना भी प्रिय तक रहा उसको भी दो सेकंड के अंदर बाहर उतरने दे में देर नहीं लगता है बने नहीं नहीं तो खत्म करना पड़ेगा ना जहाँ कर्तृत्व संस्कार बनेगा उसका कर्तव्य नहीं है तो संस्कार नहीं होने वाला आप इसका सुख अनुभव कर रहे हैं इसमें भोग रहे हैं मान लो फिर भी इसका संस्कार हम अंदर न पड़े इसका मैं इसका भोग कर रहा हूँ मैं को छोड़ो कर्तव को छोड़ो मैं भोगता हूं मैं करता हूं ये कर्तृत्व भोक्तृत्व को जिस क्षण छोड़ा आपने उसी क्षण से नया संस्कार बनना बंद हो कर्तृत्व भोक्तृत्व ही मूल कारण है संस्कारों का नहीं तो संस्कार कैसे बढ़ेगा आप देख लीजिए सवेरे से रात तक क्या क्या कर रहे हैं सबका संस्कार बढ़ रहा है क्या कई चीजें हो रहे हैं लेकिन आपके अंदर उसके प्रति कर्तृत्व नहीं है उसके संस्कार भी नहीं है? जिसके अंदर रहता है मैंने किया है वो कभी भूलो ही नहीं उसके संस्कार को ना कल मैंने इतनी काम किया मैंने इतना सेवा किया कर्तृत्व है ना इसलिए उसके अंदर संस्कार है उसका और सब याद रहेगा क्या, क्या क्या सेवा किया है और क्या क्या, क्या गड़बड़ किया उस बीच में वो याद नहीं रहेगा <laughs> क्यों उसे कर्तृत्व गौण कर देता है डर के मार जहां कर्तृत्व गौण हुआ रहेगा उसका भी संस्कार टिकती नहीं सब भूल जाता है क्या के गड़बड़ किया तो सब भूल जाएगा जो जो अच्छा किया उसे कर्तृत्व मजबूती से पकड़ा हुआ है इसे उसका संस्कार भी मजबूती से रहता है संस्कार किसी भी चीज का पड़ रहा है पीछे कारण है उसके प्रति कर्तृत्व या कारतृत्व दोनों ही खतरनाक है शास्त्र में कर्तृत्व से ज्यादा कारतृत्व को बोला है मैंने ये कराया मैंने वो कराया वो कराना भी खतरनाक काम और दंड शास्त्र कराने वाले को ज्यादा दंड देता है करने वाले को नहीं देता क्यों कराने वाला बुद्धि का प्रयोग किया बुद्धि का अपराध ज्यादा महंगा होता है शारीरिक अपराध से दंड शास्त्र का विधि विधि की कहानी में आता है ना जब चार दोष्ट को पकड़ गया है मर्डर को लेकर के तो पूछा गया करे दुर्योधन को युवराज किसको तो बनाना है तो उस प्रसंग में आता है चार को एक ब्राह्मण क्षेत्र के शूद्र था दुर्योधन से पूछा कि को क्या दंड देना है कि चारों को जाल दो जेल के अंदर या तो चारों को मृत्युदंड मृत्यु दंड मारा है ना मर्डर किया चारों को फांसी दे दो दे। या तो आजीवन आज कैद दुर्योधन ने कहा ठीक तुम्हारी परीक्षा हो गई रिजिस्ट्रील को बुलाए तुम बोलो भाई इसको क्या दंड देना है कि शुद्र को कल तो तीन महिना कारावास देना उसे कोई गलती नहीं वो तीन बड़े लोगों ने जो कर दिया रहा वो भी इसने तीन महिना का दंड ये वैश्य जो ने सारा संसाधन जोड़ा पैसे से इसको एक साल का दंड देना है। और क्षत्र रक्षक होकर के भक्षक बन गया इसलिए इसको जो है छह साल का तक देना अरे ब्राह्मण के बारे में तो हम दंड नहीं दे सकते हम क्षत्रिय हैं हमारा तो पुज है, है उसने क्या गलती की सब क्या दंड है ये जो ब्राह्मण समाज बैठा है दुर्योधन कृपाचार्य वगैरह ये निर्णय लिए तब कहा ये, बना जाए ये दंड का निर्णय हमारे कि सबसे बड़ा अपराधी ब्राह्मण है जिसे सारा प्लानिंग किया बैठे बैठे तो प्लानिंग कमीशन सबसे बड़ा अपराधी कमीशन है दुनिया का प्लान किया ना सारा मर्डर का कैसे कैसे करने, करने, है, करना है क्या करना है, है। कहाजना कर तो बनाई बड़ा अपराध है जैसे जैसे कारित्व में अधिक से अधिक सूक्ष्मता आता है उतने अधिक बड़ा अपराध होता है ब्राह्मण के अपराध जघन्य अपराध था वहां जहां पर राजा ने उसका दंड तय नहीं किया और ब्राह्मण समाज पर छोड़ देता है ये दंड की सिद्धांत इसे कर्तृत्व और कारित्व के बिना संस्कार नहीं होता जो कराने वाले के मन में हमेशा रहता है मैंने ये काम कराया है दुनिया में करने वाले केंद्र मैंने ये के। तो संस्कार ना हो उसके लिए एक ही रास्ता है चाहे सुख का संस्कार चाहे दुख का संस्कार किसी वस्तु का संस्कार किसी भी चीज के प्रति आपके अंदर कर्तृत्व जुड़ता है या भोक्तृत्व जुड़ता है तो समझिएगा उसका संस्कार आपके अंदर बन जाएगा और जितनी उसकी आवृत्ति होती है वो वासना के परिणत हो जाती है वासना को काटना और जटिल हो जाता है संस्कार काटना सुलभ है सरल है लेकिन वासना को काटना कठिन दुर है दुर्लभ और वासना क्षय हुए बिना मनोनाश होता नहीं मनोनाश के बिना निरी ध्यान नहीं तो प्रक्रिया वेदांत सुख का लक्षण में कहते सर्वेशा अनुकूल वेद नियम सुख सभी के अनुकूल वेद वस्तु संसार में तो वो सुख ही है सब चाहते हैं मुझे सुख मिले मुझे सुख मिले मुझे, मुझे दुख ना मिले और सर्वेशां प्रतिकूल वेद सावे मानते मेरे दे प्रतिकूल उस संसार में क्या है दुख दो है यही तो लक्षण सब दुख का है इसका विस्तार कर देखेंगे